ंद्रा तुलसी यत्र कानम पद्मना पुराण पठनम तिहि तो हरीशावन बिहारी लाल की जय श्री संकल्प परी एक वंदना का दिव्य ग्रंथ श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन और बंधन में जो बंधन भक्ति है दास्य सक्ष और आत्मनिवेदन नो भक्ति है में जो बंधन भक्ति है उस बंधन भक्ति का ही एक भाग है निज अभिलाषा को प्रकट करना बंदन के कई पक्ष हैं बंधन का एक पक्ष है वस्तु का निर्दीप अः करना फिर कहीं अभिलाषा अपनी प्रकट करना कहीं आशीर्वाद प्रदान करना नमस्कार करना ये सब बंधन के स्वरूप है इनमें अपनी अभिलाषा को प्रकट करना यह भी बंधन का ही एक स्वरूप है और उस बंधन के एक स्वरूप में बंधन भक्ति के अंग के रूप में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ जो अपने ताई, गौर हरी जो अपने विनोद मंजरी स्वरूप में अवस्थित होकर के श्री प्रिया जी के श्री चरणारिंद में वंदना कर रहे हैं कि हे श्री किशोरी जो आप कृपा करके मुझे ये सेवा प्रदान करें यह हुआ बंधन का एक स्वरूप श्री परतत्व उसका सर्व सर्वोत्तम जो स्वरूप है वो सर्वोत्तम स्वरूप है माधुर्य परतत्व ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करता है इनमें भगवान में जैसी मधुरमा प्रकट होती है वैसी मधुरमा ब्रह्म और परमात्मा में नहीं है भगवान की सारी मधुरमा परिपूर्ण रूप से प्रकट है शक्तियां परिपूर्ण रूप से प्रकट है इसलिए भगवान में परतत्व का पूर्ण रूप प्रकाशित होता है ब्रह्म और परमात्मापन भी उनमें विद्यमान है और साथ के साथ में लीला का माधुर्य भी उनमें विद्यमान है इस प्रकार भगवत तत्व वह परतत्व का संपूर्ण प्रकाशन है भगवत्ता का भी सर्वोत्तम स्वरूप यदि कहीं प्राप्त होता है तो वो माधुर्य है भगवान के छह गुण हैं ऐश्वर्य से समग्र से गिर से यश्रीय ज्ञान वैराग्य शव शरणाम भगती इनमें श्रीतत्व जो है वही भगवत्ता का सार है इसीलिए श्री चरतामृत में चेतन चरतामृत में कविराज गोस्वामी जी ने कहा कि माधुर्य भगवत्ता स्थाने भागवते परचारंदन स्थान यह सुन माते भक्त गण भगवत्ता का सार माधुर है और माधुर्य का भी सर्वोत्तम प्रकाशन यदि कहीं होता है तो वो सर्वोत्तम प्रकाशन होता है जहां श्री श्याम सुंदर धीर ललित नायक होकर के स्वाधीन भर्त का श्री प्रिया उन प्रिया के श्री चरणारिंद में प्रणत होकर के विराजमान होते हैं वहां पर माधुरी की पराकाष्ठा प्राप्त होती है ऐसी अंतरंग पराकाष्ठा के क्षणों में यदि किसी मंजरी को सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो इससे बढ़कर के और कोई सेवा का स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता है अतः अंतरंग क्षणों में जहां श्री श्याम सुंदर अपनी ही आह्लाद शक्ति स्वरूप श्री प्रियाजी उनके श्री चरणारंद में प्रणत हैं उनकी सेवा करने की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपने अंत्चिंतित स्वरूप में प्रार्थना कर रहे हैं संकल्प कर रहे हैं रागात्मक भक्ति के अनुगत रागान भक्ति है और रागानुगा भक्ति उसके चार घटक हैं सबसे पहला घटक है लोभ दूसरा घटक है अनुगत्य तीसरा है कृपा और चौथा है अपने स्वरूप का बोध लोभ का तात्पर्य है कि दुर्लभ होने पर भी किसी वस्तु के लिए अभिलाषा करना यह लोभ हुआ जैसे श्री श्यामचंदर श्री किशोरी जी की दासियों के सखियों के वशीभूत हैं ऐसे क्या मेरे भी ऊपर उनकी इतनी कृपा होगी मेरे भी वशीभूत होंगे इस लोह के कारण जहां भजन में प्रवृत्ति हो गोपियों की महिमा को देखकर के जहां भजन में प्रवृत्ति हो उसका नाम है लोह इस लोह को प्राप्त करने के लिए दूसरी जो वस्तु है वो है अनुगति रागात्म का जो परकर है उसका अनुगत्य ग्रहण करके ही रागानों का भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है तो अपनी जो यूथेश्वरी श्री विशाखा ललता श्री रंगदेवी जी उन यूथेश्वरी के अनुगत होकर के हम सेवा करें यह हो गया अनुगत्य तीसरी वस्तु है कृपा कृपा का तात्पर्य है हे श्री किशोर जी मेरे पास में कोई साधन का बल नहीं है मेरे पास में एकमात्र बल है किम और कदा का कि तीन चीज आती हैं कि मैं जिस चीज की अभिलाषा कर रही हूं वो परम परम दुर्लभ है इतनी मूल्यवान वस्तु उसकी अभिलाषा एक पक्ष दूसरा पक्ष है कि मेरे शनि की साधनहीन व्यक्ति उसके अभिलाषा कर रही है मुझमें योग्यता भी तो नहीं है तो साधनहीनता और तीसरी वस्तु है कि साधन ही नहीं, नहीं। बल्कि मैं अपराधी भी हूं तो इस प्रकार दुर्लभ वस्तु की साधनहीन होकर के अपराध से युक्त होकर के भी अभिलाषा करना ये किम के तीन पक्ष हैं और कदा के तीन पक्ष दो पक्ष हैं कि हेशी किशोरी जो आपकी कृपा ही एकमात्र मुझे उबार सकती है मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है आपकी कृपा के अतिरिक्त मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है और मेरे पास में इतना समय भी नहीं है हा व्याकुलता इतनी ज्यादा है, कब तो है कि कब कृपा करोगी तो कला में दो चीज कि आप यदि कृपा करोगे तो मुझे मिलेगा ये कृपा कब उत्पन्न होगी और कृपा करने में देन मत करो ये दो भाव कदा में धारण कर रहे हैं और उसी और कदा के भाव को धारण करके आगामी चौवनवे श्लोक में श्लोक संख्या चौवन चौवन उस चौवनवे श्लोक में एक परम अंतरंग जो लीला उस परम अंतरंग लीला का श्री विनोद मंजरी जी स्मरण कर रही हैं श्री श्री चक्रवर्ती चक्रवर्तीपाद वे उस लीला का स्मरण कर रहे हैं श्री है। प्रिया जी रस स्वरूप होकर के विराजमान हैं महाभाव स्वरूप होकर के विराजमान रसराज महाभाव स्वरूप होकर के प्रियालाल हैं और श्री महाभव स्वम पर श्री किशोरी जी उनके कुंज हैं आठ कुंज हैं रंगद रसद और बसुदा पुण्य असुरशद विचित्र अनुप अमित कला अमृताद कुंज मधे बेहरत सदा रसिक जन भूप श्रीप्रिया के श्रीअंग में रंगत रंगत कुंज है प्रीति, प्रेम जो है वही रंगत कुंज है जो हृदय में विराजमान रसद कुंज श्रीप्रिया के श्री वक्षस्थल, वे ही रसद कुंज होकर के विराजमान रंगत रसद और बसुधा बसुदा, बसुदा कुंज जो है वही श्री प्रिया जो हैं, उन प्रिया की मंद मुस्कान होकर के बिराजमान अर सुन बिशद बिशद कुंज जो है वो कपोल विषद कुंज होकर के बिराजमान अरसुन विशद विचित्र अनूप विचित्र कुंज जो है वो नेत्र ही विचित्र कुंज होकर के विराजमान विचित्र अमित कला ये नेत्र है अमित कला मुस्कान जो है वो विशद कुंज होकर के विराजमान और अमृताधि कुंज जो विलास बिहार वो ही अमृत कुंज होकर के विराजमान इनमें श्री सरकार आनंद पूर्वक विहार करते हुए विराजमान जहां पर निज सुख की कामना का स्पर्श मात्र भी नहीं है केवल श्याम सुंदर के, के सुख की ही कामना एकमात्र विराजमान प्रिया के सुख की कामना ही जहां एकमात्र विराजमान है ऐसी कोई दिव्य स्वस्वरूप में श्री श्याम सुंदर की लीला जिसमें स्वार्थ नहीं है जिसमें केवल तत्सुखी भाव विराजमान है प्यारी या प्यारे को सुख देने की भावना ही विराजमान है उस शुद्ध प्रेमयी लीला का ये मंजरी अपने अंतश्चित स्वरूप में अंतर दशा में निरूपण कर रही है साधक की तीन दशाएं हैं एक है बाह्य दशा एक है दशा, दूसरी और तीसरी है अंतर दशा। बाह्य दशा में वो अपने आप को संसार में फंसा हुआ कर्म बंधन में फंसा हुआ अत्यंत दीनहीन पुरुष मानता है और कहता है कि मुझे इस संसार से उबारो दशा में वो अपने आप को बद्ध जीव भी मान रहा है ंत तो भीतर चिंतन करता रहता है श्री प्रिया लाल की सेवा का यह अर्धबाह्य दशा है और अंतर दशा में वो भूल जाता है कि बाह्य दशा भी कोई है वहां पर श्री निकुंज में ही वह श्री प्रिया लाल की सेवा करते हुए विराजमान होता है यहां उसी अंतर दशा में एक परम रहस्यमय परम परम अभीष्ट जो साधन के द्वारा अत्यंत अत्यंत निर्मल चित्तता जहां प्राप्त हो गई है उस परम निर्मल चित्तता की स्थिति में वो साधक एक साधना की चरम कोटि पर पहुंच करके एक सेवा प्रार्थना कर रहा है बहुत कठिन श्लोक है पर इस कठिन श्लोक को समझने के पूर्व जो दार्शनिक और औसनिक पृष्ठभूमि है उस औपासनिक पृष्ठभूमि को हृदय में जरूर ध्यान रखना चाहिए रसिक जन कहते हैं कि महामनोभव भाव, भाव भूल जिन देव ही कोई परम प्रेम प्रकाश आस ब्रिजवास चहो जो बिना स्वरस दीजिए कहा श्री हरि प्रिया को परम सुख दुर्लभ ते दुर्लभ सदा ये श्री हरिप्रिया का हरि और प्रिया इन दोनों का जो बिलास है ये दुर्लभ से भी दुर्लभ होकर के विराजमान है जब तक बासन परिपक्व नहीं हो परिपक्व नहीं होगा तब तक इस रस का पूरा आस्वादन नहीं आएगा इसलिए ये श्री प्रिया का जो बिलास इसके लिए कहीं सावधान भी किया गया कि ये बिलास वह अद्भुत वस्तु है कि महामनोभव भाव, भाव महामोभाव मनोभव माने कामदेव कामदेव के इस भाव को श्री प्रिया लाल की इस निकुंज मंदिर में स्वस्वरूप में जो क्रिया किसी दूसरी के साथ में क्रिया नहीं है अपने साथ में ही क्रिया है किशोरी किशोर जो अन्य वस्तु नहीं है स्वयं ही श्री किशोरी जो कृष्ण स्वरूपाही हैं कृष्ण का कृष्ण के साथ में ही बिलास है जी जी का प्रिया जी के साथ में ही बिलास है।, लाल दो अलग -अलग नहीं है तो जो परतत्व है उसका स्वस्वरूप में ही विलास है किसी दूसरे के लिए होता तो उंगली उठती परंतु अपने स्वरूप के साथ में जो बिलास है वो कभी भी नहीं होता है वह सदा सदा निर्वधि ही होकर के विराजमान है वह कभी भी निंदनीय नहीं होता है तो महा भाव, भाव ये महा प्रेम का जो भाव है, भूल जिन देव कोई, जिसके हृदय में स्वार्थ की अभिलाषा है कि मुझे सुख मिले उसको देने की यह वस्तु तो नहीं है परम प्रेम प्रकाश यदि उस परम प्रेम के प्रकाश को चाहते हो और आस ब्रजाश चाह यदि मुझे इस जीवन की समाप्ति होने पर इस जीवन में और जीवन के बाद में मुझे श्री निकुंज मंदिर में वास मिले सर्वोत्तम जो मोक्ष की स्थिति है वो है श्री प्रिया इनकी मंजरी भाव से सेवा करने की जो सर्वोच्च स्थिति है उस सर्वोच्च स्थिति को यदि चाह रहे हो तो परम प्रेम प्रकाश आस ब्रिजवास ब्रिजवास की आशा हो चाहो जो या चार हो तो इस रस को जो रसिक जन हैं उनके सामने ही प्रस्तुत किया जाए तो यहां श्री विनोद मंजरी जी उसी अत्यंत गूढ़ रस को कहीं अपने अंतरंग परम परम आस्वादनी स्थिति में कहीं प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए एक अधिकार संपत्ति की अपेक्षा रखते हुए फिर इस रस का कहीं गायन किया जाए परम पावन स्मरण करते हुए शिष्य निसंघ वल्लभ गोस्वामी जी महाराज का यदि कोई रस का प्रकरण आया था कांप में लग जाते है। के और बड़ी दूर से घेरा बना करके सिद्धांत का वर्णन करते हुए आते तब जा करके तो दो तो घंटे उनको लग जाते कि वो वो सिद्धांत सिद्धांत वर्णन करने में फिर जो था वो आधा ही रह जाता <laughs> उसको छू नहीं पाते सिद्धांत वर्णन करते तो के बाद दो घंटा भर तो केवल कहीं इसमें लौकिकता नहीं आ जाए ये समझाते समझाते में घंटा पहले भूम का भूम भूमका बनाने में लग जाता था और फिर जो मूल रहस्य है तब तक, तक तो समय पूरा हो जाता था पूरा, पूरा फिर दूसरे दिन फिर उसी तरह से भूम का बना करके तब उसको वर्णन करते तो उतनी सामर्थ्य तो है नहीं पर फिर भी ये सावधानी उसको धारण करके अब इस श्लोक का वाचन कर रहे कि में तम निश्चल एवं उद्घाट्य कंदुक चय क्षिपचे बलिष्ठा उद्घाट्य कंचुक मु दर्शयतीष्ठ ये हृदवीरता हे श्री किशोरीजू कब वो अवसर होगा जबकि मैं आपके प्रियालाल के होली लीला में जब युद्ध हो रहा है उस होली लीला के युद्ध में इस आपके संवाद को मैं श्रवण करूंगी विनोद मंजूरी कह रहे हैं कि कब वो अवसर होगा कि इस संवाद को श्रवण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा श्री प्रिया जी अपनी सब सखियों के साथ में हैं किसी सखी ने मेहती बीणा ले रखी है किसी ने मुरज किसी ने पखावज किसी ने मृदंग किसी ने झांझ किसी ने रावट अन्य जो वाद्य हैं, उन वाद्यों को ग्रहण कर रखा है उधर श्री श्याम सुंदर अदर पर बंशी बजा रहे हैं सारे सखा मृदंग बम्ब उनको लेकर के विराजमान हैं, ढोल नगाड़े बेसब लेकर के विराजमान हैं, और एक ही बड़े बम के ऊपर आठ सखा खड़े होकर के और जहा उस बड़े बम को बजाते हुए विराजमान श्री श्याम सुंदर उस समय श्री प्रिया उनको चढ़ाते हुए कह रहे हैं श्री प्रिया भी झुकते झुकते ऐसी झुक जाएं कि यह लगे कि कमर ही टूट जाएगी दोहरा ही हो जाए ऐसी झुक जाए और जहां नृत्य करती हुई विराजमान हो रही हैं गोपिका गण श्री प्रिया उस समय श्री श्याम सुंदर आप कह रहे हैं कि अग्रे तो उसमें हे के अरे राधिके अरे हे प्रिय हे राधे तो उसमें मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ इस होली के युद्ध में तुम्हारे सामने खड़ा हूं तब निश्चल एव लो, मैंने अपने को खोल दिया है छाती खोल करके छाती चौड़ा करके तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं कंदुक चैन बलिष्ठा तुमने अपने तरकस में जो पुष्प गेंद रख रखे हैं उन पुष्प गेंदों को निकाल करके पुष्प बाणों को निकाल करके मेरे ऊपर डालो श्री श्याम सुंदर भी उस समय पुष्प बाण लिए हुए पुष्प धनुष लिए हुए तरकस में फूलों की गेंद पुष्प बाण उनको भर करके श्री प्रिया जी भी तरकस लेकर के तर्कस में पुष्प गेंद भरी हुई है कंधे के ऊपर पुष्प धनुष है कमर के भीतर फेंट में दो केशर और कस्तूरी उनकी कमोरी श्री किशोरी जी ने अपनी फेंट में दोनों ओर बांध रखी है हाथ में पिचकारी ले रखी है कभी धनुष ले रखा है और धनुष लेकर के श्री जब युद्ध करने के लिए खड़ी हैं होली का युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो रही हैं उस समय श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि अग्रे स्थित हे प्रिय मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तब निश्चल तुम्हारे सामने निश्चल खड़ा हुआ हूं और अपने कंचुक को भी खोल करके अपने बहुत जो है बगल मंदी अपना जो सुंदर बागा है उस बागा को खोल करके अपने बक्षस्थल को दिखाते हुए छाती खोल करके तुम्हारे सामने खड़ा हूं हिम्मत हो तो प्रहार करो कंदुक चय बलिष्ठा यदि अपने आप को बलिष्ठ मानती हो तो तुमने अपने तर्कस में जो फूल की गेंद ले रखी रक, हैं उन गेंदों का प्रहार करो तुम्हारे पास में जो कामदेव के बाण हैं तुमने जो पुष्प धनुष धारण कर रखा है उस पुष्प धनुष से अपने बाणों का मेरे ऊपर प्रयोग कर। सचेत so, बलिष्ठा यदि अपने आप को बलिष्ठ मानती हो तो पुष्पों की गैद और पुष्पों के बाण उनका मेरे ऊपर प्रयोग करो मैं चुनौती दे रहा हूं और अपने बागा को खोल करके अपने जो कंचुक है ऊर्धवस्त्र है उसको खोल करके छाती को चौरा दिखाते हुए तुम्हारे सामने खड़ा हूं तुम्हारी हिम्मत हो तो मेरे ऊपर प्रहार करो उदाट कंचुक मुरा किल दर्शयती और यदि हिम्मत है तो जैसे मैंने अपने कंचुक को दूर कर दिया है इसी प्रकार तुम भी अपनी वक्षस्थल के ऊपर धारण की गई जो कोटी है उस कोटी को हटा करके तुम भी अपनी वीरता मुझे दिखाओ में श्री प्रिया उनसे अपने हृदय की जो अभिलिषित बात है वो अभिलेषित बात को कहीं प्रस्तुत कर देते हैं कि यदि तुम समान वीर वीरता धारण किए हुए हो तो जैसे मैंने कवच उतार दिया है इसी प्रकार कवच उतार करके कोटि उतार करके मेरे साथ में बराबरी करने के लिए आओ तो उद्घाट है कंचुक मुराह किल दर्शे कंचुक को हटा करके कवच जो है उस कवच को हटा करके मेरे सामने अपनी पराक्रम को दिखाती हुई विराजमान हो पंचापतिष्ठ तो जनते हृदय तास्ती तुम्हारे हृदय में वीरता है तो तुम दिखाओ क्योंकि जो वीर होते हैं वे सर्वदा सर्वदा प्रहार अपने के ऊपर सहन करते हैं जो डरपोक होते हैं युद्धभूमि से भागने वाले होते हैं उनकी पीठ के ऊपर घाव होते हैं पर जो वीर होते हैं उनकी छाती के ऊपर बार होकर घाव होते हैं इसलिए यदि वीरता है तो जैसे मैं वीरता दिखा रहा हूं अपने कवच को हटा करके ऐसे ही तुम भी अपने कवच को हटा करके मेरे सामने वीरता दिखाओ और तुम्हारे तरकस में जितने भी फूल की गहने हैं उन गहनों का मेरे ऊपर प्रहार करो या मेरे बाणों को तुम सहन करो ऐसे चुनौती देते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान है और जहां चुनौती दे रहे हैं वो श्री जो दासी है श्री विनोद दासी श्री करें हाँ देखो श्याम सुंदर क्या चुनौती दे रहे हैं प्रिय पीछे मत रहना हाँ जरूर हे स्वामी तुम भी अपनी वीरता प्रकट करो ऐसा कहकर के प्रोत्साहन देते हुए श्री युगल के उस रस विलास का दर्शन करते हुए मैं कब विराजमान होंगी ये संकल्प कर रहे संकल्प कल्प प्रया कल्पद्रुम के समान है और उनमें उनके पास में आकर के यदि संकल्प किया जाएगा तो कल्प वृक्ष के पास में निकट रहने पर जो संकल्प किया जाता है वह अवश्य ही पूरा होता है इसलिए श्रीमद वृंदावन यहां पर तो सब कल्प वृक्ष ही कल्प वृक्ष हैं यहाँ पर धाम कल्प वृक्ष है यहाँ के एक एक लताए एक एक वृक्ष वे सब ृक्ष होकर के विराजमान जहां नाम कल्प विराजमान जहां श्रीमद गुरप वृक्ष होकर के विराजमान जहां श्री किशोरी किशोरीजू स्वयं कल्प वृक्ष होकर के विराजमान ऐसी जी के श्री चरणारन्द में ये अभिलाषा कर रहे दोबारा सुन लें अग्रे ये स्वभाव अलंकार का प्रयोग है यहां पर कि मैं हे श्री प्रिय आपके सामने अपनी प्रगलभता दिखाते हुए वीरता दिखाते हुए अग्रस्थ तो उसमें तुम्हारे सामने तन करके खड़ा हुआ हूं तब निश्चल एवं उद्घाट्य तुम्हारे सामने स्थित हूं और निश्चल होकर के बक्ष उद्घाट्य कवच जो धारण किए हुए थे उन कवचों को हटा करके बक्ष स्थल को चौड़ा करके आपके सामने खड़ा हूं यदि तुम में हिम्मत हो तो और युद्ध करने का की श्रद्धा हो हिम्मत हो तो कंचुक चयन क्षिपचे बलिष्ठा यदि अपने आप को बलिष्ठ मानती हो तो कृपा करके तुम्हारे तर्कस में झोली में जो तुमने फूलों की गेंद रख रखी हैं उन गेंदों को और कंधे के ऊपर जो पुष्प धनुष धारण कर रखा है उस पुष्प धनुष के ऊपर पंच बाहों का प्रयोग करके मेरे ऊपर प्रयोग करो क्योंकि जो वीर हैं वह छाती के ऊपर प्रहार सहन करते हैं वो पीठ दिखा करके पीठ के ऊपर प्रहार सहन नहीं करते अन्यथा उद्घाट उदघाट कंशुक और यदि तुम में भी उत्साह रूपी स्थाई भाव है वीर का स्थाई भाव है उत्साह उत्साह रूपी यदि तो तुम भी अपने कवच को दूर करके किल दर्शयंती अपने वक्षस्थल का दर्शन करते हुए मेरे सामने उपस्थित हो और तुम चाप तिष्टिता यह तुम्हारे हृदय में युद्ध वीरता है तो युद्ध वीरता के लिए तुम भी मेरे सामने खड़ी होकर के विराजमान हो खड़ी होकर के दिखाओ ऐसे स्वभावक् अलंकार में ये श्री श्याम सुंदर प्रिया जी को चुनौती दे रहे हैं और श्री मंजरी की ये कह रही हैं कि कब वो अवसर होगा कि आपके ऐसे मधुर वचनों को संवाद को युद्ध में चुनौती भरे जो संवाद हैं उनको मैं श्रवण करूंगी यथ्य से तद अयमे चूर्व जन्मने भवान अजित मिथ्येव मिथ्य ते भो कतिशोजो भू मिंकि विगतत्र तगत प्रपोस्ती युद्धभूमि में तो जो चुनौती और कार्य की बोली है वो ही शोभा को प्राप्त होती है नीति कहती है कि सुताना, सुरते सुतानाम सुनते समुणाम तो ये जो तू कार्य की बोली है तुम कार्य युक्त हो तू कार्य की जो बोली है वह कुछ अवसरों पर तू कार्य की बोली की ज्यादा महिमा है जैसे बालने सुतान तुम कार्य युक्तो बचप प्रशस्ता बालक अवस्था में छोटा जो बालक है उसकी तू कार्य की बोली जैसी अच्छी लगती है आप आप कहकर के बोली अच्छी नहीं लगती है बच्चा जब मैया तू मुको ये दे दे मैया आप मुझे ये प्रदान कर दे एक कोई बोली बच्चे की बोली है क्या ना तेरी का <laughs> किसी काम की नहीं बच्चा तो जब ये कहे कि मैं लूँगा ये तेरो ना मेरो है। ये है मेरो तू कहकर जब बोले उसमें जो स्वाद है वो स्वाद आप कृपा करके प्रदान कर दो ये कोई बच्चे की बोली थोड़ी है तो बाल्य स्वता नाम बाल्यावस्था में बालकों की कार्य की बोली सदा प्रशस्त है रस के प्रसंग में जो प्रिया है परस्पर उनकी तु कार्य की जो बोली है वही कहीं परम परम प्रशस्त होकर के विराजमान है सुरते कवि नाम स्तुति के समय कविगण तुकार की बोली का प्रयोग करते हैं आप का प्रयोग नहीं करते हैं राजा तू ऐसा है राजा तू ऐसा है ये तु की बोली कवीना और सम्रे भटाना युद्धभूमि में शत्रु जो हैं वे भी तू कार्य की बोली का ही प्रयोग करते हैं तो रस की परम उत्कर्ष की स्थिति में यहां पर श्री किशोरी जी भी तू कार्य की बोली का प्रयोग कर रही हैं आगे कह रही हैं यत कथ्य से तदमय तबस्वभाव्याम सुंदर ज्यादा बोलो मत ये तो तुम्हारा स्वभाव हमने बहुत पहले से देखा हुआ है तुम तो ऐसी ही डींग हाँकते हो शत्रु शत्रु को जैसे युद्ध भूमि में चुनौती देता है और बात करता है। ऐसी कह रहे हैं यथ कथे से जो तुम अपनी बड़ाई दिखा रहे हो ना तद तर अमे व तब स्वभाव ये अपनी डींग हाँकना तो तुम शरीर के लोगों का स्वभाव होता है पूर्व जन्म ने भवान जन्म ने भवान अजित माना पूर्व जन्म में तुम अजित रहे थे पूर्व जन्म में तुम्हारा एक नाम अजित था और उस अजित नाम के द्वारा अजित स्वरूप धारण करके तुमने तीन स्वरूप धारण किए एक स्वरूप के द्वारा तुमने मंद्राचल को अपनी पीठ के ऊपर धारण किया दूसरा स्वरूप अजित का धारण करके तुमने समुद्र को मथा और तीसरा स्वरूप उन्हीं अजित ने श्री मोहिनी ऋषि रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया देवताओं को अमृत पान कराया तो हे अजित शत्रुओं को जीतने के लिए शत्रुओं के ऊपर अपने मन की इच्छा को स्थापित करने के लिए उनका मन अपने वश में करने के लिए तुमने अजित स्वरूप धारण किया तो हे पूर्व जन्म ने भगवान अजतक माना पूर्व जन्म में तुम अजित थे परंतु ये तुम्हारा जो डींग हांकने का स्वभाव है ये डींग हांकने का स्वभाव पूर्व जन्म के स्वभाव के कारण ही आया हुआ है मिथ्य एवं तत्व यदि भूत पांतो इस जन्म में इस लीला में बृज की लीला में तुम्हारा वो जो स्वभाव है वो अनेक अनेक बार झूठा सिद्ध हो चुका है इसे बड़ा मत करो ज्यादा डीग मत इस जन्म में अनेक अनेक बार हमने देखा कि श्री रामा ने तुमको पराजित किया और श्री रामा को कंधे पे बैठा करके तुमको ले जाना पड़ा तो आज भी जो वृक्ष है वो इस बात का साक्ष्य है कि सखाओं के साथ में युद्ध में कौन जीतता है कौन हारता है तो ये ये वृक्ष है वो वृक्ष श्री यमुना का पुलिंद वो वृक्ष जहां धारण करने की भूमि और अवतारण करने की भूमि कंधे पर बैठा करके ले जाना और वहां धैया के ऊपर पहुंच करके दहाई के ऊपर पहुंच करके फिर उतारना वो वृक्ष अभी भी इस बात का साक्षी होकर के विराजमान है तो मिथ्य व तुम्हारा जो अजित नाम है वो इस लीला में इस वृज में मिथ्या ही हो गया यहाँ पर तुम सखाओं से भी हारे हो यशोदा से भी हारे हो सबसे हारे हो जितने भी परिकट जन है उन सबसे हारे हो तो पूर्व जन्म ने भगवान अजतकलासित मिथ्य वो पुराना तुम्हारे जो यश है वो मिथ्या हो चुका है यद इह कतिशो भूत एक बार नहीं दो बार नहीं न जाने कितनी बार तुम जीत लिए गए हो मत किंकरी भी अपनी औरों की बात तो जाने दो मेरी साथ में तो क्या बराबरी करोगे हमारी किंकरी से तुम बराबरी कर लो किशोरी जी कह रही है मेरी जो दासी है उनके उनसे तो बराबरी करके दिखाओ ये दासियां प्रमाण है कि तुम कैसे इन दासियों से हाहा खा करके कृपा की अभिलाषा करते हो कि जाचे जूठन पाइये और पा पर हाहा खाए और जो ठाकुर कह बोलिए सब कुछ तनिक रह जाए रसीजन कह रहे हैं कि किंकरियों के पास में जाकर के जाचे किंकरी से प्रार्थना करते हैं अरे रूपमंजरी तेरे हाथ जोड़ो अरे तेरे पास में प्रिया जी का प्रसादी जो तांबूल है उसमें से जरा सा इतना सा टुकड़ा दे बस इतना सही तो जांच जूठन पाई है जूठन पाने के लिए श्री रूपमंजरी मेरी जो दास हैं उन दासी के पास में जाकर के जांच तुम मांगते हो विश्वास नहीं होता अभी बुलाऊ रूपमंजली को से चुनौती देती हुई युद्ध में युद्ध भूमि में श्री किशोरी जी कह रही है कि, जाचे जूठन पाई है, कि जूठन पाने के लिए तुम याचना करते हो और पाप हा हाँ खाते हो और यदि इस नुकुंज में प्रिया जी के सामने कोई तुमको ठाकुर कह दे तो तुम संकुचित हो जाती हो कहना ना मैं ठाकुर नहीं हूँ वृंदावन की अधीश्वरी तो ये स्वामी है मैं तो इनका छड़ीदार ऐसा कहकर के, के अपने आप को छड़ी धार सिद्ध करने में तुमको ज्यादा गौरव की प्राप्ति होती है ठाकुर कहने में तुमको गौरव की प्राप्ति नहीं होती है खल काकवाणी पूर्ण परस्य पुरुष से शिखंड मोले तस्दा रसने थे वृश्वान जाया तत्कुंजकेले भवना भवनांगण मार्जनी सी श्री राधा सुधान वर्णन कर रहे हैं किशोर जी की महिमा का गायन करते हुए कि यद किंक ऋषि श्री राधिका की किंकड़ियों से दासियों से बहु काकुवाणी श्री श्याम सुंदर काकुबाणी के द्वारा हाहा खाते हुए कहते हैं बहुशाह तो किंकड़ियों के चरणों में पड़ते हैं किंकड़ियों से हाहा खाते हैं बहु काकुवाणी पूर्ण परस पुरुष वे श्री श्याम सुंदर से बिल्कुल पूर्ण परस जो पूर्ण परम पुरुष हैं वे भी मेरी दासियों के सामने हा खाते हैं तत्के लिए कुंज भवनांगन मार्जिन श्याम कब मुझे वो जू प्राप्त होगा कि आप मुझे अपने परिक्र में अवस्थित करोगी और मैं आपके सेवा कुंज की सोहनी सेवा करते हुए शिव वृंदावन की सोहनी सेवा करते हुए मैं विराजमान होंगी तत्केल कुंज आपकी जो केल कुंज हैं उनके भवन की मार्जिन इससे आप उनकी झाड़ू बन करके झाड़ूदार बन करके मैं विराजमान होंगी मार्जिन के दोनों अर्थ झाड़ू बनना बड़ी दूर की बात झाड़ूदार बनना तो बड़ी दूर की बात झाड़ू की सीख बन जाऊ इसने में ही मैं अपने आप को धन्य समझूंगी तो मार्जनी कहकर के एक सीख बन करके भी यदि हो जाऊं तो यह भी मेरी परम परम अभिलाषा होगी ऐसे प्रार्थना कर रहे तो श्री किशोर जी कह रही हैं कि श्याम सुंदर आपका जो अजित नाम रहा ना वो अजित नाम पहले रहा और उसके संस्कार अभी गए नहीं है अभी भी बड़ बोल बोल रहे हो परंतु नहीं चलेंगे ये तुम्हारा जो अपने आप को प्रभावित करने का अपने आप को जो महिमाशाली दिखाने का जो प्रभाव है वह यहां पर नहीं चलेगा क्योंकि एक बार नहीं दो बार नहीं तुम इस ब्रिज में सबसे हारे हो चाहे यशोदा हो चाहे कोई भक्तगण हो चाहे सखागण हो और तो और क्या मेरी जो दासी हैं, उन दासियों से भी कई बार तुमने पराजय स्वीकार की है मत मंकरी भी अपे तब विगत त्रिपोशी और आज विगत हमारे सामने लज्जा का त्याग करके हमको आम दिखा रहे हो ये शिव प्रिया जी कह रहे आई लज्जा का त्याग करके हमारे सामने खड़े हो ये उचित नहीं स्वभाव अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग यहां पर कह रहे दोबारा सुन ले से जो तुम अपने आप को ज्यादा बढ़ चढ़ करके दिखा रहे हो बुस्ट बोस्टिंग जो अपने आप की डींग हाक रहे हो वो उचित नहीं है यद कथ्य से तयमेव तब स्वभाव यह तो पूर्व जन्म का स्वभाव आया है यद पूर्व जन्म भवान भगवान अजितकसी पूर्व जन्म में तुम अजित होकर के प्रसिद्ध थे मिथ्येव तक पंत तो यहां पर वो स्वभाव मिथ्या हो गया है इह भो कतिशो जितो भूत क्योंकि यहां पर तुम कई बार जीत लिए गए हो हो मत किंकरी भी भी मेरी दासियों के द्वारा भी जीत लिए गए होकर हाय आय निर्लज होकर के मेरे सामने तुम छाती खोल करके दिखा रहे हो अपनी धींगड़ाई दिखा रहे हो ये धींगाई दिखाना धींगापन दिखाना हमारे सामने उचित नहीं है देख ली देख ली तुम्हें जितनी सामर्थ्य है उसको हमने अच्छी तरह से देख लिया है कहने के लिए निंदा की जा रही है परंतु निंदा के बहाने यहां पर स्तुति की जाती है ब्याज स्तुति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग है ऊपर से निंदा परंतु भीतर से स्तुति निंदा के बहाने जहां स्तुति की जाए तो पूर्व जन्म में तुम अजित रहे परंतु तो प्रेम के कारण जीत जीत ले रहे हो और प्रेम के कारण जीतने पर तुम्हारी जो महिमा है उसमें कोई हानि नहीं होती क्योंकि स्वबंधन सर्वदा सर्वदा सुख देने वाला होता है परबंधन दुख देने वाला होता है एक चोर उसके हाथ में हथकड़ी बेड़ी डाल दी जाए तो वो उसको दुख देने वाला होगा क्योंकि परबंधन है किसी दूसरे ने राजा ने उसके हाथ में हथकड़ी बेड़ी डाली है पैरों में परंतु एक धनवान व्यक्ति अपने हाथ में बड़ी सुंदर हीरा की सोने की चैन पहनता है हाथ में पैरों में इतने मोटे मोटे करूला पहनता है चांदी की दोस्त वो उसे दुख देने वाला नहीं है बल्कि उसके वैभव को दिखाने का एक माध्यम है उसे सुख प्रदान करने वाला होगा तो स्वबंधन सर्वदा सर्वदा सुखदाई होता है परबंधन दुखदाई होता है इसलिए यशोदा जी जब कृष्ण को बांटते हैं दामोदर को बांटते हैं तो श्री सुंदर जी वर्णन करते हैं कि कृपयासी स्वबंधन स्वबंधन में श्री कृष्ण बध गए और स्वबंधन का जो बदना है अपने आप जो बदना है वह सुखदायी होता है अतः यशोदा के द्वारा कृष्ण का भी हुआ। ऐसे ही प्रियाओं के सामने यदि श्री पराजय स्वीकार करते हैं तो वह पराजय दुखदायी नहीं है बल्कि वह श्री प्रिया के प्रेम को भी अपूर्व रूप से बढ़ाने वाली और श्री श्याम सुंदर के हृदय को भी परम परम सुख देने वाली होती है तो इस प्रकार स्तुति अलंकार का प्रयोग करके निंदा निन्द, के बहाने स्तुति उसका प्रयोग किया गया और युद्ध भूमि में सुभाव उत्ती अलंकार उसका वर्णन किया गया क्योंकि युद्ध भूमि में यही तो युक्त तू कार्य की जो बोली है वह सर्वदा सर्वदा प्रशस्त होती है वहां पर जो आपकी बोली है वह शत्रु के हृदय में स्थायी भाव भाव को उत्साह नामक जो स्थायी भाव है उसको जगाने वाली नहीं होती है इसलिए विशेष परिस्थितियों में यह तुकार की बोली परंपरम सुखदायी हो रही है ऐसे है। उत्पुलकनी वाचा विश्वनाथ चकर्ती जी कह रहे हैं किस प्रकार उत्पुल में उत्पुल होकर के परम्परा रोमांचित होकर के हे श्री प्रियालाल आपके वचनों को कब सुनूंगी मेरे हृदय में बड़ी संकल्प है कि इन वचनों को मैं सुन उत् कल्याण कंकण झड़कृत भी कम युद्धम और कब मैं आपके उस युद्ध का दर्शन करूंगा करूंगी जबकि संज्ञान कंकण जहां पर करूले हाथ के जो वले हैं वे अपूर्व से शिजन करते हुए विराजमान है फिर झड़कृत दुंध भी कम नूपुर झणत्कार करते हुए विराजमान है और जहां किंकड़ी कम सुंदर किंकड़ी जो है वो किंकड़ी भी बज रही हैं और दुध भी कम और नगाड़े जो हैं वो नगाड़े जहां बज रहे हैं बम जहां बम नगाड़े, जहां बज रहे हैं बम वो है इतना बड़ा आठ आदमी इकट्ठे होकर के और चारों ओर से जिसको बजाएं, उसका नाम है बम, अभी भी में कही बरसाने के होली में सब जगह बम उनका बम्ब का बम्ब बज दे तो धुंध भी कम कम धुंध भी उस धुंध भी के नगाड़े के बम्ब के ध्वन को में श्रवण करूंगी और युद्ध हम और उस समय जब आपका होरी में युद्ध होगा ये होरी का युद्ध तो छीना का ही युद्ध है जिनमें मुखामुखी न्यारी हो रही है रदा रदी हो रही है जहां पर भुजा भुजी न्यारी हो रही है जहां पर दंता दंती न्यारी हो रही ऐसे युद्ध करते हुए जहां आप विराजमान हो रही हो ऐसे हे किशोरी जो आपकी उस हो युद्ध का कव में दर्शन करूंगी तो युद्ध चार बाहु, रहा ऐसे भुजाओं से भुजा भुजा भुजी चरना चरणी बख्शा बख्शी जो युद्ध है उस युद्ध का कव में दर्शन करती हुई विराजमान होंगी मंद नखरा नखे स्तवानी और तुम्हारे नखरा नखरी जो युद्ध है नखों का जिसमें प्रयोग किया तो मुख मुख युद्धम ऐसे ही हस्तेन हस्ते हस्त युद्धम उसका नाम है हस्ता हस्ती मुख के द्वारा मुख का हाथ के द्वारा हा, हाथ का वक्षस्थल के द्वारा वक्षस्थल का जहां युद्ध हो रहा है ऐसे रदा रदी मुखामुखी दंता दंती बक्षा बक्षी भुजा भुजी जो युद्ध है उस युद्ध का दर्शन करते हुए कब में विराजमान होंगे भले हारी ये सुख वैकुंड को कभी प्राप्त नहीं ये सुख द्वारका में किसी को प्राप्त नहीं है ये सुख केवल ब्रिज में ही प्राप्त है ऐसा जो युद्ध है वो द्वारका में नग गोलोक वैकुंठ में कहीं भी प्राप्ति <coughs> श्री वृंदावन गोलोक में ये सुख जैसा प्राप्त है वैसा कहीं दूसरे के प्राप्त नहीं कश्चित अदृप दिव्य उपत्यम सप्रे सी सखी शतभतायात कांत बंग देव तयोप नीता, नीता नी। ष्टान सीध चषका दधानी हे किशोरी किशोरीजु कभी मध्यान्ह लीला में जिस समय आप पधार रही हो श्री प्रिया लाल जी के साथ में श्याम सुंदर के साथ में कश्याित अग्र कोई दिव्य श्री गोवर्धन की कंदरा है अद्रि मने पर्वत कस्यचित अद्रि कोई कस्यांशित माने किसी अद्रि माने पर्वत की गुफा में श्री गोवर्धन की गुफा में नृप दिव्य अद्र नृप अद्रृप माने गिरिराज अद्रि माने पर्वत नृप माने राज तो श्री पर्वतराज गिरिराज उनकी कस्यांशित किसी उपत्यकायाम उपत्यका में गिराज की तरह में सत प्रेसी तय सखी शत बेष्टताम प्रेसी के साथ में आप सखी शत बेष्टताम अनेक सखियों के साथ में जिस समय विराजमान हो विश्रांत भाज बन देव नीताम और विश्राम कर रहे हो उस समय ही वृक्षों से परम सुंदर शहद की जो धारा है उस शहद की धारा का सुंदर शरबत बना करके वृक्ष के जो फल हैं या वृक्ष की खोतर उससे स्वयं बहने वाली बहुत सुंदर जो प्राकृतिक वनस्पति की जो सीधा रस है जिसमें तामसता नहीं है जिसमें किसी भी प्रकार का और दूसरा जैविक जिसमें कहीं नशा करने का गुण नहीं है जैविक गुण जिसमें उत्पन्न नहीं है शुद्ध जो वानस्पतिक रस है वो वानस्पतिक रस जहां पर पधार रहा है आ रहा है ऐसे वन देवता उस समय सुंदर रस को शर्बत को लाकर के तुमको प्रदान करेंगे और उस समय निश्ता सीध चषकाण मैं परम परम इष्ट इष्टी सुंदर मधु के उन चशकों को तब श्रीप्रिया लाल आपके सामने उपस्थित करूंगी उन के उस शरबत का पान करके जो विशुद्ध वनस्पति का रस है जिसमें कोई भी जैविक सम्मिश्रण नहीं है ऐसे वनस्पति के उस स्वाभाविक मधुर रस को स्वीकार करके सीध सीध माने उस मधु के रस चशक को कब आपके सामने मैं स्थापित करूंगी ये मध्यान्ह लीला में कहीं मधुपान लीला यह विराजमान है मधुपान वो निंदित मधुपान नहीं है यह केवल रस का ही वनस्पतिक वनस्पति से उत्पन्न होने वाला ही ये विशुद्ध अस्पान है जो कि वृक्षों के रस से अपने आप तुरंत ही वृक्षों के रस के रूप में प्रकट हुआ है और जिसमें किंचित रूप में मदमत्त कर सकने की अपूर्व क्षमता भी विद्यमान है तो कस्य चुप कसाचित अद्युप अद्युंद माने श्री गिर उनके कस्यांशित माने किसी उपत्यकायाम उपत्य माने पर्वत के नीचे की जो भूमि है तलेटे की उसको कहते हैं उपत्य तो उस शीघराज पर्वत के नीचे की भूमि में विश्रांत भाज जब आप प्रियालाल दोनों विश्राम कर रहे हो और आपको त्रषा भी लग रही है अभी खेल करके आए हो तो आपको प्यास भी लग रही है उस समय बन देव तय नीता बन देवी वृक्षों के मधु धारा को एकत्रित करके उसको कहीं सुंदर झारी में भर करके जब प्रस्तुत करेंगी तब तो मैं सुंदर सीध चशक उनमें उस धारा को उस रस को प्रस्तुत करके तब मैं आपको समर्पित करूंगी सीध पुरो दधानी, उनको कब आपके सामने स्थापित करूंगी और उसका किंचित आस्वादन करके आप जहां हे श्री किशोरी जो आप मदमत्त होकर के विराजमान होगी उसकी लीला का मैं कब करूंगी उस समय कब श्री विशाखा उसके कंधे को पकड़ते हुए हे श्री राधे के आप कहोगी हे मेरे श्री स्वामी जो आप कहोगी अरे विशाखा अरे ललता ये क्या हो रहा है किम किम धरणी धू दू धू -दू, धूर्ण हम किम किम किम अरे क्या क्या क्या ये पृथ्वी घू गू घू -गू, घूमती सी क्यों दिख रही है थोड़ा सा थोड़ा सा आपका जब नशा चढ़ेगा वो, वो सीधु का पान करके उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं, उसी के प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कि किम, किम, किम, धा धा अरे, क्या क्या ये दो जो धा धा धाधारणी घुघ रही है क्या <laughs> धाधा धावत भया बिबिन वृक्ष पुंज अरे देख देख बी बी बी बी बि वृक्षों का ये पुंज धाधा धा दौड़ रहा है ये वृक्षों का पुंज दौड़ता हुआ सा दिख रहा है धा धा धा दा, धावती धावती धू ये पृथ्वी घूम रही है और बिबिब वृक्ष पुंज वृक्ष पुंज ये दौड़ते हुए से दिख रहे हैं भी भी भी अहमत्र अरे मुझे तो भी भी, भी, भी भाई सा लग रहा है अत्र किम जी जी जीवा क्या मैं जीवित रहूंगी अरे गो गो गो गोविंद कहाँ है उनको मिला दे मिला देव लिंग ऐसा कहते हुए कब आप श्री के को स्वयं प्रदान करेंगे की जय जिस आश्लेष को प्राप्त करने के लिए श्याम को अनेक अनेक बार विनती करनी पड़ती है फिर भी सुलभ नहीं होता है सहज मामता श्री प्रिया में विराजमान है और वो आश्लेष सुलभ नहीं है आज यह मधुपान लीला श्री श्याम सुंदर श्री, श्री, श्री प्रिया जी को स्वयं ग्रहाश्लेष स्वयं ही श्री श्याम सुंदर की कंठमाल माल का अवसर प्रदान कर देती हैं और श्रीप्रिया कंठ माल बन करके विराजमान होती हैं। तो धन्य है जिस लीला का दर्शन करने के लिए सारी सखीगण बड़ी उत्सुक रहती हैं और कितना प्रयास करती हैं पंत सखियों के प्रयास से ही श्री प्रिया की सहज माननी रूप समाप्त नहीं होता मांग के तीन प्रकार हैं मांग का एक प्रकार है सहज मांग वो तो स्वभाव है वो तो कभी जाएगा ही नहीं प्रिया जी का शाही का स्वभाव है वो तो सदा टेढ़ी ही रहेंगी कभी सीधे तो शाम सुंदर से बात करे ही नहीं मदन मेहलि का माने ये प्रेम के मद में मत में मतवाली हैं किसी दूसरे को मानेंगे नहीं अलवेले संग भाई अलवेली शाम सुंदर अद्भुत चेष्टा करने वाले हैं अल माने अद्भुत अलंकृत करने वाली बेलमाने चेष्टा अलवेले संग भाई अलवेली ये अद्भुत चेष्टा करने वाली है अथवा अल का अर्थ है अंग्रेजी का टी एच ई दी खास बेलमाने चेष्टा जिनकी विशेष चेष्टा है जैसे अंग्रेजी में दी का प्रयोग करते हैं गिव मी द पेन गिव मी ए पेन दोनों में अंतर है ना द का मतलब है एक खास पेन दो और ए पेन में माने कई पेन रखे हैं कोई सा भी पेन उठा कर दे तो द कहने में एक खास है ऐसे अल कहने पर फारसी में अल शब्द जो है वो दी के अर्थ में प्रयोग होता है विशेष खास इस अर्थ में दी शब्द का प्रयोग होता है तो अल बेले बेल माने चेष्टा अल माने एक विशेष चेष्टा जो प्रिया के हृदय में अपूर्व रूप से रस को उत्पन्न करे ऐसे वे अलवेली संस्कृत की दृष्टि से व्याख्या करेंगे तो अल का अर्थ है अलंकृत करने वाली बेला माने जिनकी चेष्टा है बेलमाने चेष्टा ऐसे वे अलवेले अलवेली अलकलड़ी अलवेली अलमाने विशेष रूप से लालली होकर के जो विराजमान है ऐसे अलकलड़ी अलवेली श्री किशोरी जो लड़े अलबेले श्री श्याम सुंदर होकर के विराजमान तो हमारे वाणी साहित्य का एक बड़ा प्रिय विषय है प्रिय शब्द है वो है ये अल शब्द में जो विराजमान है और एक विचित्रता बिछ, के त्रोकी में ऐसी कहीं दूसरी जगह ये शोभा प्राप्त नहीं है ऐसी जो अपूर्ण शोभा प्राप्त है वो यहां विराजमान है ऐसी उन अलवेली श्री प्रिया जी की जो अपूर्व शोभा वो अद्भुत है तो ऐसी शोभा का कब मैं दर्शन करूंगी तो वे श्री मान उनकी तीन स्थिति हैं। मान की एक स्थिति है सहज मान वो सहज मान कभी छूटता नहीं है तो मदन महल माती है आली और अ कहा माने किसी दूसरे को क्या मानेंगे संग भाई अलवेली श्याम सुंदर की भी अद्भुत चेष्टा और इनकी भी अद्भुत चेष्टा बोलत बचन सोहन उस समय सुंदर बचन को कह रही हैं, अति सोहन मनमोहन ही सोह बचन ऐठ के तान श्याम सुंदर से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती हैं। परम सोहन है मनमोहन है परंतु तो जब भी श्री प्रिया जी बोलेंगे लाल जी से उस समय बचन ऐठ के ताने एठ के बचन ही बोलेंगे और अछन अछन पग धरत कुंज मग मग जो आसमान में ये सही मान है कि धीरे धीरे कुंज मग में पधार रही है परंतु तो दिमाग सदा साथ में आसमान में चढ़े हुए है माननीय स्वरूप सहज रूप में विराजमान तो श्री प्रिया जी का जो स्वरूप है वो सहज मान कभी सीधे तो शाम सदे से बात करे ही नहीं दिमाग सदा ऊंचे ही चढ़े अति सोहन मनमोहन ये सब वचन के रीत प्रीत रस रीत नीति यह बल्लभ रस कही जाने ऐसी जो रस की रीति है उसको और कोई नहीं जानता है इसको जानना को जानता कौन है जो बल्लभ हो रसिक हो जो रस का बल्लभ है और जो रस के तत्व को जानने वाला है वो ही इसकी मधुर माँ को जानता है कि इस बामता में कितना सुख विराजमान है तो ये स्वभाव तो कभी छूटेगा नहीं मान का एक स्वरूप हुआ सहज मान वो तो कभी छूटेगा नहीं वो तो प्रिया जी का स्वभाव ही है एक एक घड़ी घड़ी में रूसनो मनाए वे पहाड़ जात मनाने में प्रहर व्यतीत हो जाए सखियों और सखी कहती है कि अरे सखी ये क्या तेने स्वभाव धारण कर रखा है कि जबरदस्ती मान करके बैठी है में हो लगे सेन अरे ठंड पड़ रही है रखी हुई है और तू एठ करके रूठ करके जबरदस्ती शैया से उठ करके मुंह फेर करके बैठी हुई है चुंदनी में कैसा हाल लग रहा होगा कैसी ठंड पड़ रही है अरे सुंदर शैया है सौर रखी हुई है ओढ़ करके सौर आनंद से सुख शहन करना क्यों नहीं मानती है घड़ी घड़ी तू एक एक घड़ी में रूठती है और मेरी पर मुश्किल आ जाती है, प्रहर एक-एक मनाने में एक एक प्रहर बीत जाता है अरे ऐसा जो स्वभाव है इस स्वभाव को छोड़ दे छोड़ दे ऐसे सखी श्री प्रिया जी से सदा प्रार्थना करती है परंतु तो कोई स्वभाव बदलेगा थोड़ी स्वभाव वो दुस्सेज प्रया जी का जो स्वभाव है वो तो दुस्सेज है वो तो सहज बना देगा, वो ही रस की प्रीति को निरंतर निरंतर बढ़ाने वाला अब दूसरे प्रकार का मान है दूसरे प्रकार का मान है जहां पर निष्कारण मान है ये कभी है अल्प कारण मान कोई मान आया जल्दी से उसका समाधान हो गया मान पूरा हो गया और एक है दृढ़मान तो दृढ़मान फिर मान और फिर सहजमान ये तीन मान है सहजमान मान और दृढ़मान दृढ़ मान में कोई कारण है जब तक कारण दूर नहीं होगा तब तक, तक मान नहीं होगा मान बिना कारण के व्यर्थ में भी मान उत्पन्न हो जाए शाम चंद्र कह रहे हैं हे प्रिय चंद्रानन और चंद्रा कहा मेरा नाम को चंद्रावली थोड़ी क्यों चंद्रा कह रहे लो, मान लो तो ये जो मान है ये मान जल्दी से शांत हो जाए पंच श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग में कहीं अपराध के चिन्ह देख करके अन्य नायिका से मिलन के चिन्ह को देख करके श्री जी में जो मान हो वो सकारण मान है तो अहितुकमान सही मान और सहज मान सही मान तो सदा बना रहेगा जो साहितुक मान है उसमें हेतु होने पर मान बना रहेगा मान भी बना रहेगा जबरदस्ती उत्पन्न हुआ जल्दी से मान सा हो जाए। तो सूक्ष्म मान जो है वो सूक्ष्म मान शिप्रिया में सहज रूप से विराजमान है तो जो सूक्ष्म मान समाप्त नहीं होता है मधुपान लीला में वह मधु ही उस मान को सूक्ष्म मान को भी साहय समाप्त कर देती हैं और श्री प्रिया स्वयं ग्रहाश्लेष प्रदान करती हुई विराजमान होती हैं। है तो इमाम गदेनो ही नाम करो में कलयात्र निर ही नेत इतुक्त सीधी रसमर्पित हृत तदैव निष्कम्य जाल बित्त विद नेत्रे उस समय कब मैं श्री श्याम सुंदर से प्रार्थना करूंगी के तत्वामनी पुलपति श्री श्याम सुंदर तुम्हारी स्वामी को क्या हो गया है वो ऐसे प्रलाप कर रही है इसलिए अब विलंब मत करो विलंब मत करो तो स्वामनी प्रलपति हम इमाम गदेनो विप्रिया कहीं मद के सीधुपान, उस सीधुपान के मद में ऐसे बचन कहती हुई विराजमान हो रही हैं। इमाम गदेनो वे जो बचन कह रही हैं, हे श्री श्यामचंदर इमान हीना करो चिंता मत करो श्याम चंद्र कह रहे हैं यदि प्रिया ऐसे बड़बड़ा रही हैं, तो मेरे पास में औषधि है मैं अभी प्रिया को शांत कर दूंगा गदे नो मेरे पास में जो गदमाने औषधि है इस औषधि के द्वारा इमाम ही नाम करूंगी श्री प्रिया का जो प्रलाप है उस प्रलाप को अभी दूर कर देता हूं कल्यात्र मेरे ही नेता तुम कल आत्मान देखो मे रेही ना इत तुम यहां से चली मत जाना चली मत जाना इतम यहां से मे मैं तुम यहां से चली मत जाना इतुक्त सीध रस तर्पित हिर तदैव ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर जिस समय श्री प्रिया के पास में पढ़ार हैं उस समय श्री प्रिया लाल इनके मधुर वचनों को श्रवण करने के लिए तब थोड़ा के विराजमान होंगी और उस समय निष्कम विधान नेत्र श्री प्रिया को जैसे आप समझा रहे हैं ऐसे और श्री प्रिया जैसे आपके श्रीकंठ में भुजमाल धारण कराती हुई विराजमान हो रही हैं उनका कव में दर्शन करूंगी तो इतुक्त सीध रस अर्पित हृत सीध रस प्रीति रस जो है उससे ही श्री प्रिया के हृदय को कव मैं तृप्त करते हुए निष्कम्भ जाल विदान नेत्रे मैं आप दोनों युगल की अपूर्व जो शोभा है उस शोभा का कव में दर्शन करूँगा और मैं उस उत्सव का दर्शन करती हुई विराजमान घोड़ा घोणाक्षकर्ण बदने जलसे कृष्ण सहसा निम्ज्य ग्राहो भवन स खल ये स्मृत वेदा ने हम तम मुखाबुज और उस समय श्री श्याम सुंदर श्रीप्रिया जी को पधरा करके कहते हैं प्रिया चलो जल के लिए करने के लिए चलें प्रिया के ऊपर जो मध का प्रभाव है उस मध के प्रभाव को दूर करने के लिए श्री श्यामचंदर कह रहे हैं कि मैं आपके इस मध के प्रभाव को दूर करता हूं ऐसा कहकर के श्री श्यामचंदर प्रिया जब पधारते हैं समय श्रीमन महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं गंभीर लीला में के ये जो दासी है महाप्रभु दासी रूप धारण करके मंजिल रूप धारण करके महाप्रभु में सब रूप है महाप्रभु में नारायण का स्वरूप है महाप्रभु में बलराम का स्वरूप है महाप्रभु में अनेक बार शिव के भाव अनेक बार वराह भाव श्री नृसिंह भाव सारे भाव श्रीमन महाप्रभु में प्रकट होते हैं संकीर्तन कभी सप्त प्रहर का प्रहर कीर्तन में श्रीमत महाप्रभु में जो सात प्रहर तक एक लगातार एक ही भाव में विराजमान रहती है नहीं तो भाव आया पांच सात दस मिनट के लिए आया फिर शांत तो हो गया फिर महाप्रभु स्वस्थ होकर के प्रकृत रूप में आ जाते हैं परंतु तो एक बार ऐसा हुआ संकीर्तन में सप्त प्रहर या भाव श्रीमंद महाप्रभु के श्रीअंग में प्रकट हुआ माने मैं नारायण हूं इस भाव में महाप्रभु लगातार सात प्रहर तक बीस बाईस घंटे तक चौबीस घंटे में सात प्रहर तक श्रीम महाप्रभु एक भाव में बिराजमान और एक एक को पास में बुला करके आशीर्वाद दे रहे हैं सब महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं नारायण नारायण और महाप्रभु सबकी सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं प्रेम दान कर रहे हैं श्री महाप्रभु के एक भक्त हैं मुकुंद महाप्रभु जिसको बुलाएं वो उनके सामने आएगा सबका नाम ले लेकर के बुला रहे हैं परंतु तो श्री मुकुंद को नहीं बुला रहे मुकुंद व्याकुल हो रहे हैं जब प्रतीक्षा करते करते धैर्य टूट गया उस समय पूछ रहे हैं कि श्रीवास प्रभु से पूछो वे मुझे कभी स्मरण नहीं कर रहे हैं मुझे कब बुलाएंगे श्री, श्री मुकुंद पूछ रहे हैं क्या मेरे ऊपर भी कृपा होगी कब कृपा होगी वहां पर बोले हूं मुकुंद के ऊपर मेरी कृपा नहीं होगी मुकुंद बाहर से सुनकर के रोते हुए कह रहे हैं कि हे hey प्रभु मैंने ऐसा क्या अपराध किया महाप्रभु कह रहे हैं कि ये ज्ञानियों के बीच में जाता है तो ज्ञान की बात करने लगता है योगियों के बीच में जाता है तो अष्टांग योग की बात करने लगता है कुंडली जागरण करने की बात करने लगता है और भक्तों के बीच में आता है तो कभी भक्ति की बात करने लगता है कभी नारायण उपासना करने लगता है इसकी एक जगह कहीं भी निष्ठा नहीं है इससे इसके ऊपर कृपा नहीं होगी मुकुंद दुखी हो रहे हैं और पूछ रहे हैं बोल प्रभु तब कृपा कब होगी महाप्रभु बोले कि इस जन्म में कृपा नहीं होगी सौ जन्म के बाद में कृपा होगी मुकुंद तो नाचने लगे होगी होगी होगी इसकी चिंता नहीं है कि सौजन्म के बाद में होगी महाप्रभु ने मुझे अपनाया है और एक ने एक दिन कृपा करेंगे इस आनंद में श्री मुकुंद नाचने लगे महाप्रभु बोले हो गए सौजनम पूरे बुला लो <laughs> तुरंत ही श्री मुकुंद के ऊपर कृपा करते हुए विराजमान तो ये अपूर्व श्रीमन महाप्रभु में सब भाव तो मंजली भाव भी श्रीमन महाप्रभु में विराजमान है और उस समय वर्णन किया है श्री महाप्रभु के वचन है के ये मंजरी श्री यमुना पुल पर कब चीनाशुक माने जो पतला रेशमी वस्त्र घड़ी किया हुआ अठपहल चौपहल अठपहल वस्त्र लेकर के तौलिया लेकर के कब बिराज होगी और आप जल के लिए करके आएंगे तब तो मैं कब आपको तोलिया समर्पित करूंगी स्नान करने के पूर्व श्री प्रिया ने जो सुंदर रत्न आभूषण और रेशमी वस्त्र धारण किए हैं उनको बड़े करके श्री प्रिया के श्रीअंग के ऊपर लालजी के श्रीअंग के ऊपर पुष्प श्रृंगार करके जब जल केली करने के लिए वे पधारेंगे उस समय घोड़ाक्षकर्ण बदल बदने जल सेक एक तथ्य कृष्ण श्री प्रिया उस समय प्रिया के ऊपर श्री कृष्ण उस समय जो छपका मारेंगे उस छपका मारने की लीला का नाम है व्यातुक्षी लीला जहां जल के छपका मारते हुए विराजमान ऐसी व्यातुक्षी लीला करते हुए जब श्री श्याम सुंदर आप विराजमान होंगे घोणाक्ष उस समय नासिका श्री प्रिया जल में बिल्कुल जल जल हो रही हैं, जली जल हो रहा है नाशिका में जल है आंख में जल है कान में मुख में जल के एक साथ श्री श्याम सुंदर छीटा मार रहे हैं तो जल से एक तथ्या जल के प्रभाव के कारण घोड़ अक्षी कर्ण बदन नासका आंख कान और बदन ये सब के सब जहां जल से भीग रहे हैं कृष्ण स्तराजित इत सहस श्री कृष्ण उनके ऊपर सखियों ने जल मारा और श्री श्याम एकदम जल से पराजित हो गए हैं सर्वोत्र एक साथ जल एक साथ जब डाला जा रहा है तो सहनी कर सक रहे हैं और शामसुंदर सुंदर उस जल युद्ध में पराजित हो गए तो पराजित होने पर घबरा करके श्री श्याम सुंदर सारी सखिया कह रही जीत लिया जीत लिया जीत लिया राधा रानी की जय ऐसे राधा रानी की जय जय जब बोल रही है शाम करके और उस समय जल में ही डुबकी लगा लेते और जल में डुबकी लगा करके ग्राहो भवन ग्राह बन कर के मगर बनकर के जल के भीतर ही भीतर तैरते हुए श्री प्रिया उनके अंचल उनको खींचते हुए आप जब विराजमान होते हैं सल तत् जब चंचलता करते हुए श्री उनके को करते हुए विराजमान होते हैं उस समय श्री यमुना श्री प्रिया की सेवा करने के लिए अपनी सखी की सेवा करने के लिए श्री प्रिया को सखी को कृपा करके कमल रूपी वस्त्र प्रदान करती है कभी लहर रूपी जो वस्त्र हैं उनको प्रदान करके कभी कमल पत्र रूपी वस्त्रों को प्रदान करके श्री प्रिया उनकी श्री यमुना जी सखी वे सेवा करती हुई विराजमान होती है वेदान्य हम तब मुखामबुझमेव भीक्ष मैं आपके मुख को देखते ही पहचान जाऊंगी कि आप कोई अब चंचलता करना चाह रहे हैं ऐसा कहकर के कव है श्री किशोरी जो ये संकल्प कल्पत उस मधुर लीला में ये संकल्प कर रहे हैं कि आपकी उस जल लीला का जल के लीला का मैं दर्शन करते हुए विराजमान होंगी कब वो सेवा मुझे प्राप्त होगी बोलो लाल लीला की जय ऐसे अनेक अनेक जो अभिलाषाएं हैं उन अभिलाषाओं को श्री विश्वनाथ पाठ आप कर रहे हैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय निताय गौर हरि गौ जय जय श्री राधेश